आवाज की दुनिया के दोस्तों के के पलों में के पलों में में एक बार फिर आपके आपके दोस्त परिमल साथ दोस्तों, आज सुनते हैं रजनी मोरवाल जी की कविता कैसे कैसे दिन दिखलाए नई सदी के कड़वे पन्ने कैसे कैसे दिन दिखलाए बचपन भूखा यौवन सूखा तंग हाल मरता है जीवन बचपन भूखा यौवन सूखा तंग हाल मरता है जीवन देख बुढ़ापा कांपे काठी, हाय हाय करता है तनमन। सासों के इस उथले पन्ने कैसे कैसे दिन दिखलाए, नई सदी के कड़वे पन्ने कैसे कैसे दिन दिखलाए नीं बिखरती देख घरों की बिसुर बिसुर कर निमिया रोए नींव बिखरती देख घरों की बिसुर बिसुर कर निमिया रोए बदले मौसम में अपने सारे रिश्ते खोए सुने सुने इस आंगन ने कैसे कैसे दिन दिखलाए नई सदी के कड़वे पन्ने कैसे कैसे दिन दिखलाए आंचल की ममता पाने को मचल रही है नन्ही बाहें आंचल की ममता पाने को मचल रही है नन्ही बाहें दूर देश कैसे पहुंचाए बेटे तक अम्मा की आहें गीली आखों के छाचल ने कैसे, कैसे कैसे दिन दिखलाए नई सदी के कड़वे पन्ने कैसे करवे पन कैसे दिन दिखलाए नई सदी के कड़वे पन्ने कैसे कैसे दिन दिखलाए। दोस्तों ये थी रजनी मोरवाल जी की कविता कैसे कैसे दिन दिखलाए ऐसी ही कविताओं के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल